मैं नमस्कार, ये वीडियो है, Selected Topics in History लोगर कुछे जो पहले मैंने वीडियो बनाया थे उस लोगर पर प्रस्चन आया थे तो प्रस्चन और उसके बारे में में वो कम आए मैंने कमेंट किया था कि एक रीजन कि एलेक्सेंडर यमुना तक आ गया और उसने आंबे को सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया, पुरू को संधि करने के लिए विवश कर दिया, अनेक राजाओं को हराया और यमुना तक आ गया। उसका एक रीज़न है, उसके बाद मुगल और आरब, आरब सिंधु नदी तक आ गए, मुगलों ने बाबर ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कब्जा कर लिया, और इसके बाद अंग्रेज़। और उसमें मैंने कमेंट के थी कि उनके पास engineering technology अच्छी की और उसके संदर में question आये कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां भी जातू बनाने की technology सबसे अच्छी है जैसे एक pillar का example हमारे सामें है दिल्ली में जो लोहे का खंबा है उसमें अभी तब जम नहीं लगा आ, हजारो इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ये चार चीजों में क्या फर्क है और कानून व्यवस्था कैसे कैसे असर करती है? तो पहली बात इंडस्ट्री और साइंस में फर्क क्या है कि एक खंबा जो कि जंग नहीं कहता वो साइंस की साइंस के नॉलेज को साबित करता है कि वे हमारे पास इतना साइंस की भी नॉ लेकिन एक लाख भाले या दस लाख भाले वो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग को साबित करो काफी देशों में साइंस में काफी तरक्की की थी अलग-अलग टाइम -अलग पे जैसे कि रशिया है रूस है रूस ने साइंस में इतनी तरक्की की थी कि सबसे पहले सैटेलाइट रशिया का था सैटेलाइट में रूसियन ने एक टाइम पे अमेरिका से भी � 1990s のパレードは、Par, mein, player, tha, video player, video 1990のパレードは、1990年代のパレードは、1990レーは、1990年代ードは、1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、パレードは、パレードは、パレード1990ドは、パレードは、パ1990パレードは、パレは、パードは、ードは、ードは、パレーは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パードレーードードは、パレードは、パレーは、パレードは、パレードは、パレー एकदम भारी और इंडिया में तो किसी ने यूज़ ही नहीं किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है यूज़ किया है वो पता हैंगे। और बार-बार बिगड़ बार जाए, आवाज़ करे, तो वो देश सैटेलाइट भेज सका अंतरिक्ष में, लेकिन अच्छा कैसेट प्लेयर नहीं मानता है, तो इस तरह का फर्क आ जाता है। जैस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 और साथ में उतनी और थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए लकड़े उस लकड़े के आगे लोहे की नोक होती है तो इतना भारी जो लक इतना मजबूत लकड़ा है उसको काट के चिल के उसको भला बनाना और चिल्ले के बाद उसको राउंड शेप होना चाहिए उसका वरना राउंड शेप नहीं है तो हाथ में चिल हाथ चिल जाएगा हाथ में बहुत पहने चाहिए, नुकीले चाहिए, शार्प बोला, शार्प एज माले चाहिए, तब इस तरह से पचास हजार, एक लाख, दो लाख भालों का उत्पादन हो सकता है। तो एक अच्छा भाला बनाना, जो कि सोलह-आठवाँ फीसलमाव वो साइंस है। और इस तरह के एक लाख भाले बनाना, वो इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इ कमी थी। इंडस्ट्री में ठोक कमी थी, फिर इसके देखो बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। जैसे इंडस्ट्री में एक कमी का कारण दिखाया जाता है, तो ये हमारे राजा किसी देश पे हमला नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इतने अच्छे भाले या तो क्या बंदूकें नहीं बनाईं। अब इसमें तुम इतिहास देखो � जैसे गुजरात के अंदर ही बात करूँ तो सिदराज जो एक काफी प्रत्याप और नामी राजा थे गुजरात के तो उन्होंने अपने जीवनकाल में कम से कम 25 युद्ध किए कम से कम 25 शाहजा और उन्होंने जो युद्ध किया मालवा आने के एक प्रदेश के साथ तो वो युद्ध 12 साल तक चला निरंतर चलता रहा कंटिन्यूस मतलब वो एक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 ごはん、こちらを、インジョード、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オいスラーの、l パスラーの、はパスラいの、オパスラーの、オいスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オい。s ラーの、オパスラーの、はパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラいの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパ a ラーの、オパスラーの、オパスラーの、オパスラ उतने दुश्मन को मौके ज्यादा, क्योंकि सप्लाई लाइन के पैरेडीनी तो करनी पड़ेगी कहीं न कहीं भरे जगह। यदि पैरेड पैरेड सप्लाई लाइन को गार्ड नहीं करोगे, तो दुश्मन कभी भी, भी सप्लाई लाइन पर अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है। तो जितनी सेना का डिस्टेंस मेन लाइन से जितनी ज्यादा, उतना उतना स कि उतनी लंबी सप्लाईलाइन मेंटेन करना जो उस समय के जो किंते उनके लिए बहुत मुश्किल था ये भी कि अटैक नहीं करना चाहते थे अटैक नहीं करना चाहते तो आसपास के लोगों के अटैक क्यों नहीं आसपास के लोगों को क्यों इतने सारे युद्ध होते हैं अब सवाल आता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में मैं फि� कि अच्छा वैज्ञानिक है, बुद्धिशाली है, महंती है, उसने दो-चार अच्छे आदमियों की टीम बना ली और रिसर्च करते-करते कोई इसको फंडिंग दे रहा, है। राजा या कोई अमीर आदमी जो कि वैज्ञान में ऊंची रखता है, उसके आधार पर उसने एक या दो पीस बना लिए जो कि बहुत अच्छे हैं। पर ऐसे हजार पीसों टेक्निशियन या अनस्क्रील लेबरर से लेके कंपनी का ओनर हरेक आदमी में डिसिप्लिन है हरेक आदमी वही कहता है जो उससे हो सकता है उसे यदि नहीं हो सकता है तो वो बता देता है कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा वो करता है तो दिल लगाके करता है वो आठ घंटे चाइन शीट पे लिखता है तो साफ़ जो छह सात घ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 strength of the weakest link, यानि कि एक chain है, है दुमारे पास, तो उसकी ताकत कितनी है, तो सबसे कमजोर कड़ी है, उसकी जो ताकत है उसकी पुरी chain कितनी भी मजबूत कड़ी हो रहे हैं, तो इस तरह से जो production chain होती है, उसमें 10-20-50 लोग एक साथ काम करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और उसमें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 だかし、今、こ社会の legal s y は、これを意識して、これを意識しのこれを意識して、これを意識して、こ意識して、これを意識して、これを意識して、このを意識して、これを意識して、これを意して、て、ここして、これを意して、これを意識して、これを意識して、これを意識して、これを意識しを意ここれを意識しこ なぜかというと、今日は検定の時期に行くと、パラメンチスタルカーと、私はブラシタルカーと、グリースメントはブラシタルカーと、このような準備の時期に a くと、私は警察に行くと、 なぜかというと、それが何かの違いを持っていて、それが何かの違いを持っていて、それが何かの i いを持っていて、200何0の違いを持っ0いて、0れが何か c 違いを持っていて、それが何かの違いを持っていて、それが何かの i いを持っていて、それが何かの違いを持っていて、それが何かの違いを持ってそれがの違いを持っていて、それが何かの違い i 持 e n いて、それが何かの違いを持っていて、それが何かの違い i 持っていて、それが何かの違いを持っていそれが何かの違いを持 e n いて、s れが何かの違いを持っていて、それが何かの i いを持っていて、それが何かのを持 e ていて、それが何かの違いを持ってい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 कला में तो यदि आदमी के पास खुद रुचि रखता है तो अच्छा कलाकार बनेगा। थोड़ी बहुत उसे टीम चाहिए लेकिन वो रुचि रखता है कलाकार बनेगा। लेकिन तुम्हें हजारों मूर्तियाँ बनानी है, लाखों मूर्तियाँ बनानी है तो डिसिप्लिन चाहिए वो डिसिप्लिन क्यों मिल गई मंदिरों में? आप देखो मंद लेकिन उसी आदमी को मजदूर का काम दिया जाए कि भाई अब तुझे अजार बनाने हैं या अब तुझे भाले बनाने हैं तो वो मुझे स्वार्थ मिलेगा वो सीम तो निकल गए भाग चली गई वो तो आया भी नहीं इसमें तो उसमें वो एफिशिएंसी मिलेगी यानी वो लीगल सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कंट्री की लीगल सिस्टम कैसी है �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 वो तीर को तीर है वो ढाल के साथ टकराएंगे तीर सैनिक तो नहीं लगेंगे और दूसरी तरफ से जो तीर पे तीर फेंके जा रहे हैं उनके तीर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तब एलेक्सेंडर के सैनिक आगे बढ़ना शुरू करेंगे उनके पास भाले 16-18 फीट लंबे हैं यानी जो तलवार से � जिन सैनिकों के पास भाला है वो भाला फेंक सकते हैं हाथ में रखकर भाला नहीं मार सकते हैं क्योंकि दूसरे सैनिक का भाला छः आठ फीट लंबा है सामने वाले सैनिक का भाला सोलह अठारह फीट लंबा है यानी उसको भाला फेंकना पड़ेगा फिर से वो जो एलेक्जेंडर के सैनिक अपने आप को ढाल से कवर करके र तो मैं बताऊं मैं उसके बाद क्या होगा या को राजा मारा जाएगा या तो सेनापति मारा जाएगा क्यों तब तक सेंट्रलाइजेशन इतना हो चुका था पावर का डिसीजन मेकिंग तो अभी राजा मर गया सेनापति मर गया और पूरे सेना का उत्साह खत्म हो गया क्योंकि पूरा कमिटमेंट देखो हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति अपन पर कमिटमेंट के साथ साथ एक चीज चाहिए आदमी को कि उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा या नहीं ये बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि व्यक्ति युद्ध भूमि पे अपना बलिदान देगा या नहीं आखरी जंक्ट तक लड़ेगा या नहीं तो राजा जिंदा है राजा म�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 माननों युद्ध जीत भी जिया है, तो नया राजा के आपना commitment पुरा करेगा, जो पुराने राजा ने मुझे दिया था तो जो modern administration आया, इसमें commitment एक individual नहीं देता था, एक authority देती थी, जानि कि सेनापती मर गया या सरदार मर गया तो कोई बात नहीं, commitment सेनापती है, सरद सीएम मर गया तो भी कोई बात नहीं उसकी जगह दूसरा आएगा वो भी उस कमिटमेंट को पूरा करेगा फिर पूरा देश खत्म हो गया तो अलग बात है पूरी सरकार खत्म हो गया तो मेरा मेरे फैमिली को कोई को सपोर्ट नहीं करने वाला वो अलग बात है पर युद्ध हम जीत गए और सरदार मर गया सेनापति मर गया लेकिन मेरा कम कई राजाओं के पास था, लेकिन कई राजाओं के पास नहीं भी था। तो ऐसे में उन राजाओं की परिस्थिति क्या थी कि सारा कमिटमेंट है, वो परसों टू परसों जाता है। परसों टू परसों यानी राजा ने सेनापति को कमिटमेंट दिया, सेनापति ने सरदार को दिया, सरदार ने सैनिक को दिया। अब सरदार मर गया, तो कोई गारं सेनापति उस कमिटमेंट को रखेगा उसकी कोई ज़रुरती क्यों नहीं है क्योंकि सेनापति और सैनिक के बीच कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है कोई जान पहचान भी नहीं है कोई पेपर रिकॉर्ड भी नहीं है तो और सेनापति मर गया तो सरदार भी एक मिनट के लिए सोचने लगा कि कोई किंग के साथ तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्श どうもありがとう。でも、どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。 ना उसके Captain के साथ, ना उसके Lieutenant के साथ, ना उसके General के साथ, ना Prime Minister के साथ, सीधा Nation के साथ, सीधा Government के साथ. यानि General मर गया, Lieutenant मर गया, Captain मर गया तो भी, और यदि इसमें वो मार आ जाते हैं, तो Government उसके फैमी निपली Compensation देगी है, Pension देगी है, वो system Indian Administration में काफी समय तक नही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 भाले लेकर और बीच में सैनिक उनको बताने का प्रयास न करेंगे, लेकिन तीर जितने फेंकने दे वो फेंक दिए, भाले जितने फेंकने दे वो फेंक दिए, तलवार अब काम नहीं आ गया क्योंकि इनका बाणा 16, 18 फीट लंबा ये एक कारण था कि वो आगे चले आते थे और बाद में वो किले के पीछे छिप जाना पड़ा। �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 パーメンティーのラブレスを使って、パーメンティーのパーメンティーのパーメンのパーメンティーのパーメンティーののパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティィーののパーメンティーのパーメンテのパーメンティーののパーメンティーのパーメンテのパのパーメンティーのパーメのパーメンティーのパーメンテ तो उसको यदि तीर या चूरा या तलवार लगेगा तो उसको कम �injury होगी ये कारण। तीसरा कारण मैं फिर से बोलता हूँ काठी। अब देखो यहाँ भी हिंदुस्तान ने ऐसा कहा जाएगा कि काठी की कोई पहले की थी थी। घोड़े की जो काठी है, चांद के serial में हम देखो क्योंकि राजा है या सेनापति उसके घोड़े पे काठी है, लेक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 इसलिए ग्रीस में आप देखोगे ग्रीस के सैनिकों अलग ये चार किस चीज़ में दुबारा हरेक सैनिक के पास पार्टी थी तो पार्टी की वजह से वो ज्यादा देर तक घोड़े पे बैठा रहेगा कम थकान होगी उसके हड्डियाँ कम दुखेगी वो ज्यादा देर तक लड़ा रहेगा उसका बैलेंस ज्यादा मेंटेन रहेगा उसके बाद द� लेकिन सैंकड़ों की संख्या में, सैंकड़ों की संख्या में यानी 500 बुलेट बनाएं, वो एक उद्योग हो गया, वो बुलेट नहीं बना पाएंगे। एलिजांटर के पास जो बुलेट जी की कि 500 किलो का पत्थर, 1 टन का पत्थर, 100, 100 फीट तक फेंक सके, 200-200 फीट तक दूर फेंक सके, इस तरह के बुलेट नहीं हैं, और फिर मचा ये किला है, ये किले की दीवाल है, तो siege tower एक लकड़ी का बना होता है, किले की दीवार से double height का होता है, कभी-कभी double double height का होता है, और इतना मजबूत लगा होता है पूरा इसके front में, कि यहाँ से कोई तीर भाले या आदमी फेंके जाते हों, कोई असर नहीं होगी उसमें, बहुत कम असर होगी। वो siege tower आगे चलता जाएगा, और ज तो अब यहाँ पे जो सैनिक हैं वो हाइट पे आ गए। अब किले की दीवार पे जो सैनिक खड़े हैं, सीस टावर पे जो सैनिक हैं वो इसमें बार करके उनको उनको पास सकते हैं। और सीस टावर इस तरह से सीस टावर और ज़्यादा पास आ जाएगा, फिर ये सैनिक उतर के अंदर आ सकते हैं। अब देखो एडवांटेज किसके पास ह� तो ये सैनिक नीचे हैं और सीस टावर वाला सैनिक ऊपर है, तो उनको एडवांटेज वो फाइट नहीं जाएगा। अब वो तीर से कहेंगे यहाँ पे बहुत सारे सैनिक मारेंगे यानी कुछ एक सैनिक कांके किले का दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खुलने के बाद बाकी सेना अंदर आ जाएगी और उसके बाद जो वॉल का जो प्रोटेक्� और हमारे राजाओं को किले के अंदर छिपना पड़ा। मैं दो पॉइंट्स से इसको कमजोरी मानता हूँ कि भाई दुश्मन किले तक कहाँ कैसे गया? कि गजनी सोमनाथ तक कहाँ कैसे गया? वही कमी बहुत बड़ी कमजोरी है। भाई हमने सोमनाथ को, हमने गजनी, सोमनाथ के, के राजाओं ने गजनी को जाके क्यों नहीं यूँ किया? फिर आ और शरीफानी दे भाई कुछ कुछ राजाओं के सारे भी अधिकतर राजा इतने बुरे नहीं थे पर कुछ कुछ राजाओं हैं तो प्रजा को रुकने में कुछ बाकी नहीं है तो प्रजा को रुकने में कुछ कसर नहीं छोड़े तो गजनी को जा के क्यों नहीं लूट सकते क्योंकि वो उनको रुकने का इजाजत नहीं है तो गजनी पहले सोनात तक आ ग एलेक्सेंडर यमुना तक आ गया या तो ये सिंधु नदी तक आ गया भाई हमारी सेना क्यों ग्रीस तक नहीं पहुंच पाई नंद की सेना या पुरु की सेना या अभी की सेना वो क्यों ग्रीस तक पहुंच नहीं पाई तो वो यहाँ तक आ गया वहीं अपने आप में एक उनकी शक्ति हमारी कमजोरी साबित हो गई और आ गया उसके बाद किले के अ तो वो भी अपने-अपने कमजोरियों उसके बाद किले के अंदर छिपने का एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑन ये जी होता है कि सप्लाई खत्म हो जाते हैं सप्लाई चेन खत्म हो गई दुश्मन ने चारों उसे घेर लिया अब जो भी अनाज पानी किले के अंदर तो कुछ होगा नहीं किले के अंदर तो बहुत कम जमीन होती है थोड़ा तो � लेकिन जो नदी नाले होते हैं, उसमें दुश्मन जहर डालना शुरू करता है। ये किले किले बनने के दो-तीन स्टैंडर्ड कारगिल हैं कि बहुत सारे किलो के थ्रू नदी जाती थीं और उस नदी में से लोग पानी लेते थे, तो दुश्मन ने उस नदियों में जहर डालना शुरू करते थे पार से। एक टाइम के बाद उस नदी का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 गुस्ना पड़ा वो भी अपने आप में कमजोरी साबित करता है और वो उस कमजोरी के हमें कारण ढूँढने चाहिए और कारण जैसे मैंने पिछले एक वीडियो टाइम में बताया कि दो बड़े कारण हैं कि हमने ज़ूरी सिस्टम के बजाय जस्ट सिस्टम लिया ये इत्तफाक की बात ही है बुद्धि का सवाल नहीं है ज़ूरी सिस्टम ताई किया सवाल आया कि भाई इस व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं वो कैसे डिसाइड करें कैसे क्राइम देखो एक बार प्रूफ किया भी क्राइम किया उसके बाद सजा क्या देनी वो तो आसान काम है एडमिनिस्ट्रेशन में या कोर्ट के अंदर ये मुश्किल सवाल नहीं है इस आधार में वो कितनी सजा करनी वो तो आसान काम है क चोरी की है तो तीन साल की सजा, सात साल की सजा, छह महीने की सजा, वो तो बहुत आसान सवाल है। मुश्किल सवाल है कि भाई प्रूफ कैसे करना है या कर्मिस कैसे करना है या स्टैबलिश कैसे करना है? किसने चोरी की है या नहीं? कितनी बार की है? बार बार की है या पहली बार की है? खून किया है तो आवेश में आक तो कुछ एक समाज ने डिसाइड किया कि भाई एक अच्छा आदमी को ये काम सौंप देते हैं। वहाँ से जस्ट सिस्टम भी चिपका तो ही और सारी मुसीबतें की जड़ यही है कि उस अच्छे आदमी ने फिर अपने रिश्तेदारों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए, या कोस्टों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए, अमीर लोग パイプスキー・ヒラー・ホレジャーとともにジビー・カレー・キャサン・ミキアー・ミー・ディカウバー、サビット・ロパレット、ランダム・ーポ 私たちは、こ c ような形でのような形でのような形でのような形 e のような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのような形でのよ हजार सीस टावर बना पाए हजार टॉप बना पाए वो सब नहीं हो पाया और दूसरा जो मैंने बताया कि ये जो स्पिरिचुअल प्लेस है मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो उसका ही नहीं है तो वो मैंने दूसरे वीडियो में तो यहाँ मैं कहूँगा कि हमारे पास विज्ञान और गणित विज्ञान और गणित दोनों में हमने तरक्क